गीता तत्व चिंतन आठवां अध्याय स्वामी आत्मानंद तुम हरदम ध्यान करो कि यदि तुम्हारे कपाल में जंगली जानवर के हाथों मौत लिखी हो तो कभी भी वह तुम्हें मार सकता है और अगर न लिखी हो तो रात में वह तुम्हारे पास आकर बैठेगा तो भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी इस पर तुम ध्यान तो करो जरा हमने इस पर ध्यान किया और उनकी कृपा से भय दूर हो गया मनुष्य की मौत तो एक बार होती है पर वह सिर्फ उसके भय से ही कितनी बार मारा जाता है यहीं पर बताना चाहता था भगवान का यह कहना कि मरण से मोक्ष मिलेगा इसका तात्पर्य यही है कि हम जो बारंबार मरते हैं क्षण प्रतिक्षण मरते रहते हैं इस बारम्बार मृत्यु के बोध से हमें छुटकारा मिल जाता है बुढ़ापे की भावना से हमें छुटकारा मिल जाता है और यह जो मृत्यु की भावना है उससे हमें मुक्ति मिलती है यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेकर साधना करने से साधना में अहंकार नहीं आ पाता है क्योंकि भगवान ही हमारे आश्रय हैं वे ही एक हमारे अवलंब हैं ऐसा मानकर यदि साधना करें अर्थात पुरस्कार हो रहा है और पुरस्कार के साथ साथ यह भावना भी बन रही है कि प्रभु यह शरीर रूपी यंत्र तुम्हारी कृपा से कार्य कर रहा है तुम्हारा आश्रय मैंने लिया है तो इस प्रकार प्रभु का आश्रय लेकर कार्य करने से अहंकार उत्पन्न नहीं होगा यदि हम ईश्वर का आश्रय न लें और हम अपने अहंकार के बल पर साधना करते चलें ऐसा सोचें कि मैं कितनी तपस्या करता हूँ कितना जप करता हूँ कितनी साधना करता हूँ तो यह अहंकार बहुत खतरे का कारण बनता है क्योंकि तनिक भी विघ्न पड़ा तो मुझे संभालने के लिए कोई आधार नहीं है सफलता मिली कि मैं टूट असफलता मिली कि मैं टूटने लगता हूँ इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं किसके लिए जरा मरण मोक्षाय जरा और मृत्यु से मुक्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं ते ब्रह्म तद्विदु हो वे उस ब्रह्म को जान लेते हैं कृष्ण मध्यात्म अर्थात समूचे आध्यात्म को जान लेते हैं कर्म चाखिलम समस्त कर्म को जान लेते हैं कैसे जानते हैं साध भूताधि माम साध माध्यज्ञम च ये विदु हो अधिभूत अधिदैव और यदि यज्ञ के साथ जानते हैं जो मुझे जानते हैं उनका क्या होता है प्रयाण कालेपिच माम ते विदुरयुक्त चेतस मृत्यु के समय भी वे समाहित चित्त वाले मुझे जानते हैं मानो मृत्यु हो रही है फिर भी उनको मेरा ही बोध बना रहता है ऐसा कहकर सप्तम अध्याय का अंतिम श्लोक उन्होंने समाप्त कर दिया फिर से समझने की दृष्टि से इसे हम देख लें भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन जो बुढ़ापा और मृत्यु इन दोनों से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर साधना करते हैं वे उस ब्रह्म को जान लेते हैं वे समूचे अध्यात्म को जान लेते हैं और समस्त कर्म के ज्ञाता बन जाते हैं और भी तुम्हें बताऊँ अर्जुन जो अधिभूत के साथ अधिदैव के साथ और अधियज्ञ के साथ मुझे जानते हैं वे मृत्यु के समय भी मुझे जानते रहते हैं मृत्यु के समय भी मेरा बोध उनके भीतर बना रहता है क्यों क्योंकि उनका चित्त हर समय मेरे साथ युक्त होकर रहता है ऐसा कहकर अध्याय समाप्त किया अब अर्जुन ने सोचा कि भगवान ने ये सब क्या क्या नए शब्द कह दिए मानो यह एक तरीका है किसी बात को बढ़ाने का और किसी बात को बढ़ाकर तत्व को समझाने का यह अपना पुराना तरीका है चाहे वह कहानी लेखक हो चाहे वह दर्शन का क्षेत्र हो हमारी जो भारतीय विधा है उसमें यह प्रणाली मिलेगी जैसे विष्णु शर्मा को की लिखी कहानियां हैं अरेबियन नाइट्स की कहानियों का आधार भी भारतीय कहानी कला है वहाँ पर कहानी कला में क्या है जैसे आप पढ़ेंगे ये कथाएँ आपके सामने आती हैं छोटी छोटी कथाएँ हितोपदेश की कथाएँ हैं कहानी के अंत में एक नई बात कह दी जाती है जो सुन रहा है वह जिज्ञासावश पूछता है कि आपने बहुत सी बातें कही पर उसमें अंतिम नई बात का क्या अर्थ है यह कला यहाँ पर भी दिखाई देती है अब यदि भगवान ने इतना कह दिया होता कि जो मेरा सहारा लेकर साधना करते हैं वे ब्रह्म को जान लेते हैं और बुढ़ापे और मृत्यु से उनको छुटकारा मिल जाता है तो अर्जुन को पूछने लायक कोई बात ही नहीं रहती पर भगवान ने चतुराई की उन्होंने कहा कि वे उस ब्रह्म को जान लेते हैं वे समस्त अध्यात्म को जान लेते हैं वे समूचे कर्म को जान लेते हैं और जो अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के साथ मुझे जानता है वह मृत्यु के समय भी मेरी याद बनाए रखता है अर्जुन ने कहा महाराज यह आप कर्म अध्यात्म ब्रह्म की इतनी बातें कर रहे हैं इन सब का क्या मतलब है आपका इसको जरा समझा दीजिए तो यहाँ से यह शुरू होता है आठवां अध्याय मानो भगवान कृष्ण ने प्रश्न भी छोड़ दिया और अर्जुन उस प्रश्न को भगवान के सामने रखता है क्या प्रश्न रखता है